तो आपने ये कैसे विश्वास कर लिया कि आपकी पुत्री कुमारी गामिनी हो स्वामी आपके दामाद है जो बैठे हुए ये महर्षि चिवन जिनके हाथों में आपने मुझे दिया दिया, जामाता तवश मृगुणना इस प्रकार शलिया की महाराज का वंश है आगे नभद नभद के नाभार्थ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 श्याम सुंदर का प्राकृत्य ये कथा है और आकर के पहले से बैठ जाओ शांतिपूर्वक बैठो किसी प्रकार की अशांति होती है तो कथा रस नहीं पूरी वंश में मनु महाराज के पुत्रों का निरूपण करते हुए वंश का निरूपण करते हुए तो इसी वंश में महाराज अम्बरीश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 अहो अनंतदासा नाम महत्त्वम दृष्ट मध्य में कृतादसोप यदराजन मंगलानी संगह इस प्रकार अम्बरीश जी महाराज का चरित्र है अम्बरीश जी महाराज के बाद आगे इसी वर्ष में जीवनाश्र महाराज होते हैं मांधाता जी महाराज होते हैं मानधाता जीवनाश्र जी का पेट विदीर्ण करके समुत्पन्न हुए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 और मेरी साधना नष्ट हुई फिर वहां से उनको निर्वेद हुआ व्यक्ति हुई आगे चले। इसी वंश में आगे कृषंकु तो महाराज होते हैं इसलिए हरिश्चंद्र जी महाराज होते हैं हरिश्चंद्र जी की कथा और पुराणों में बहुत अच्छी है बाघ हो बहुत थोड़ी सी और जैसी और पुराणों में है उतनी महत्वपूर्ण कथा मेरी लेकिन हां हरिश्चंद्र ठाकुर जी के पूर्वज हैं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 उसके बाद अंसुमान जी महाराज पूर्वजों का उद्धार करने के लिए तपस्या करने के लिए गंगा जी के लालू अनुसुमान तपस्या पर गंगा ने, ने कामे गंगा जी के लिए आनी की कामना से अनुसुमान जी ने तपस्या की लेकिन लालू पाए उनके पुत्र सी दिलीप जी महाराज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 तो क्या वरदान तो हम मांगेंगे महाराज पहले हमको बताइए कि हमारी उम्र कितनी है बची तो क्या केवल दो घड़ी फिर केवल दो घड़ी है क्या है तो क्या फिर दो घड़ी तो है, है? तो है तो हमको आप वरदान मत दो आप हमको सीधे मृत्यु को पहुंचा दो और यहां पर आकर के उन्होंने इतना पवित्र कार्य किया कि किसी दो घड़ी में उनका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 मंदिर में समस्त रानिया शोधित थे मंदिर महाराज विशरानी शोभासी तेज की में उस दिन बीतरा गया आखिर दिन पवित्र आ गया आज दिन ठाकुर का प्रादुर्भाव होना था नवमी तिथि आ गई चैत्र का महीना नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता मध्य दिवस अतिशीतन घामा पावन काल लोक विश्रामा नौमी तिथि आ गई रामनवमी और उस राम नौमी के दिन ठाकुर का कौशल्या के महल्य मंगल में प्राकट्य हुआ भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हर्षित महदारी मुझ मनहारी अजभुत रूप निहार भय भय प्रगट तपाल आप तु साक्षात् थुस्रवास्तू महाराजस्तुशरखभवेश साहम मोहरी अंशान सेगा सत्गुण संज्ञया श्री कौशिल महारानी के द्वारा श्री भगवान राम श्री कैथी के द्वारा श्री भरतलाल जी महाराज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 त्र त्र कृतम स्काजलिस्पवापूर्णलोचन मरुतिमत राक्षक श्री सीताचंद्र श्री भगवान्द्रीरुनंदन रामचंद्र का प्राकृत्य हुआ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 स्वामी यह इस, इस रूप का ध्यान इस रूप का दर्शन हमने किया है हमारी इस राजमहल का कोना कोना किसी बालक की रुद्र की धुई सुनना चाहे आप तो रो आप रो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 कोटि कोटि ब्रह्मांड उसका नाम बालक है कोई बालक सुरगोपा अथवा बालक मने बाल कह यस्य जिसका बालक कह है कह माने ब्रह्मा जि ब्रह्मा जिसका बालक है उसको कहते हैं बालक कोई बालक उपजही जासुवंश नाना संभु बिंची विष्णु भगवान हो ये बालक सुरभूपा अथवा ये देखने में तो बालक है लेकिन है ये ब्रह्म कम ने ब्रह्म बालो भी कम ब्रह्म बालों भी कम ब्रह्म बाल होते हुए भी ये ब्रह्म है इसलिए कोई बालक सुरभू का है तो बालक लेकिन है बालक है नहीं ये है ब्रह्म अथवा बालक माने बाला नाम अज्ञानी नाम कम आनंदम सुखम ददाती थी बालका जो अज्ञानियों को सुख दे दे उसका नाम है बालक अथवा बाला नाम बालानाम जो बाल भाव अपने मन में रखते हैं बाला नाम दासा नाम सेवका नाम कम रसम ब्रह्म सुखम ददाती थी बालिका जो भक्तों को ब्रह्म सुख प्रदान कर दे उसका नाम है बालक कोई बालक सुरभूपा भगवान बालक बनकर के महाराज आज अयोध्या की समस्त महाराज दशरथ रानिया, की रानियां एक बालक की रुदन की ध्वनि को सुनने के लिए उनके कान आतुर है श्रीराम एक मां के पुत्र नहीं होंगे श्रीराम तीन सौ माताओं के पुत्र होंगे किंबा मा 700 माताओं के पुत्र होंगे इस सब पक्ष हैं सरिस से सात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 मांषि के साथ श्री जी माता पिता की आज्ञा लेकर के चलते हैं महर्षि की यज्ञ का परिरक्षण करते हैं महर्षि के यज्ञ के, के पहरेदार ठाकुर बने पहरे श्री राम जी महाराज आज यज्ञ के पहरेदार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 और उस वंश में सीरध्वज राम के राजा हुए और सीरत सीरध्वज महाराज ने हल के कर्षण के द्वारा भरोती पर ब्रह्म महिषि जगत जन श्री किशोरी जी का आदिर्भाव किया सीतामढ़ी क्षेत्र में आज ये विद्यमान वहां के भक्त लोग आए कथा सुनने के मही क्षेत्र में भरोती जनकनंदिनी का मंगल में भाव हुआ तो इस प्रकार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 विश्वामित्राध्वरे जेन मारी चाद्याचरा पश्य तो लक्ष्मण से हता नैत पुंगवा और वहां पर आए महर्षि विश्वामित्र के साथ जनकपुर पधारे जनकपुर में ठाकुर के आने पर बड़ा स्वागत सत्कार हुआ जनकपुर के नरनारी रामजी को देखने के लिए वैसे चले महाराज जैसे कोई दरिद्र निधि को लूटने के लिए चलता है मार ऐसे चिंता मनहुरंक निधि लूटन लागी धाए धाम काम सब त्यागी ऐसे चिंता अंत में विश्वामित्र जी ने परिचय कराया महाराज जनक से श्री जनक परिचित होकर के बड़े प्रसन्न हुए वह धनुष महाराज के सामने आया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 धनुष तोड़ दिया श्री जनकजा मैथिली भगवती सीता भैया उस बालक को ले लो जिसकी गोद में आ रहा हूं मैंने आई लाई तो इस प्रकार से धनुष धनुष खंडन हो गया धनुष खंडन के बाद भगवती श्री जनक भगवान को बरमाला पहनाने के लिए आई भगवान को बरमाला पहनाने के लिए आई और सखियों ने कहा कि माला पहना दो चतुर सखी ला बुझाई पहराओ जय माल सुहाई सुंदर जयमाला माला ठाकुर के गले में डाल दो सुनत जिगल कर माल उठाई प्रेम विवस पहिराए न जाएगा माला उठाया प्रेम की बस हैं पहनाया नहीं जाए सूरज जुगल कर माल उठाई प्रेम दिवस पहराए न जाई सोहत जनजुक जलद सनाला सशि सभी जय माल फिर सखियों ने देखा कि माला नहीं पहने जा रही है तो गांव ही छलोक सहेली अस्सी जय माल राम उड़ मेरी रघुबर उड़ जयमाल देख दे वो बर सुमन फिर ठाकुर का मंगल में विवाह संपन्न हुआ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 निवृत्त हो गई अब चारों भाई महाराज श्री दशरथ के राजमहल में आते हैं कुशल कौशल्यादी माताओं ने बड़ा स्वागत किया सत्कार किया आनंद की लहर दौड़ गई थी अयोध्या जी में बारह वर्ष व्यतीत हो बारह वर्ष व्यतीत होने के बाद श्री महाराज चक्रवर्ती जी की इच्छा हुई हम राम जी को राजा बना राम जी को जुवराज पद देने के लिए मंत्रियों से राय किया मंत्री लोगों ने कहा महाराज इससे बढ़ प्रसन्नता की और बात क्या हो सकती है बहुत अच्छा बहुत अच्छा राज देना चाहा लेकिन मंथरा की कुबुद्धि के कारण श्री कैकेजी महाराणी ने भंग कर दिया और कैकेजी महाराणी ने राज्य के बदले वरदान मांग लिया राज्य इनका नहीं हो राज मेरे बेटे का सुनो प्राण प्रिय भावत जी का देह एक बर भरत जी अब मांगो दूसर बर कर जोरी पूर्वहुनाथ मनोरथ मोरी तापस वेश विशेष उदासी चौदह वरिष राम वरवंशी राम जी जंगल जाए मारा चक्रवर्ती जी हाराम कहकर के धड़ाम से नीचे गिर पड़े पीटने लगे हा तो मैंने क्या किया और केवल बचन की बात होती तो मैं मुकर जाता इसने तो मुझसे राम की किस्म खिलाकर की तब्बरदान मांगा है अब मैं करूं क्या मैंने कह दिया है कि जौ क चुका कपट करी तो ही भामिन राम सत्य मैं श्री राम जी की सैकड़ों सौगंध खा चुका हूं अब मैं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 मुझे पहली किसी ने नहीं बताया नव गयंद रहुवंशमन राज अलान समान छूट जान बनगमन सुन पूरा अनंद अधिकार गौ इस प्रकार की बात हो गई ठाकुर जी महाराज मां से आज्ञा लिए बहुत कहने के बाद भी भाग्यवान लक्ष्मण और श्री किशोरी जी घर में नहीं रुकी ये भी इन्होंने भी अनुगमन कर लिया सीता और लक्ष्मण को लेकर के माता पिता को प्रणाम करके ठाकुर भगवान श्री राम जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं त्यक्वा सुदुस्त सुरेश लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यस्था यदगा पिताजी की बात को मान करके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 इसकी पहले पूर्ण बनवासी वेश नहीं बनाया था वहां पर पूर्ण बनवासी वेश सुज सुजान बट क्षीर मंगावा अनुज सहित सिर जटा बनाई देख सुमंत्र नए जल छाए अयोध्या में बनवासी वेश नहीं बनाया क्योंकि अयोध्या में अगर बनवासी वेश बना दूँगा, तो कल मरने वाले चक्रवर्ती आज मर जाएंगे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 इसका आधार यह है मेरे इस भाव का कि कई कई भी डगमगा सकता था कि जब श्री कई ने पूर्ण बनवासी बेश ठाकुर को देखा है तो वहां पर अवनी अवन जमई जांच बिदिन महीने बीच विधि भी नीच ल तो इस तरह से रामजी शायद कई कई का भी हृदय डगमगा जाए ऐसा हो सकता है इसलिए ठाकुर यहां से निकल करके दो दिन के बाद तीसरे दिन प्रातःकाल बनवासी वेश बनाते हैं सुज सुजान बट छीर मंगावा अनुज सहित सिर जटा बनाई, देख सुमंत्र नयन छाए सुमंत जी की आंखों में आंसु करे विनती पाए दीन बाल जी रोए लेकिन राम जी दृढ़ प्रतिज्ञ हैं राम जी के सामने कोई बाधा आ नहीं सकती है अगर सोचने की मुझे करना है राम जी के सामने सत्य प्रतिज्ञा में दृढ़ प्रतिज्ञा में कोई बाधा नहीं दे सकता लेकिन हां अगर कोई प्रेम पुजारी भक्त अपनी स्नेहिल आंखों के द्वारा अस्वर्षण करते हुए और यह कह दे ठाकुर मैं नहीं रहूंगा दुनिया में आप नहीं लौटोगे तो। संभव है ठाकुर कह दे जाए लेकिन वह अभी साधारण भक्त नहीं कोई भरस नहीं था भाँ, भाँ, भाँ। तब ठाकुर कह सकते हैं कि मुख प्रसन्न करिश्ता कुछ तरी कहो करो सोई आया सत्यसन रघुबर वचन सुनवा सुखी समाज विषाद जी महाराज के स्थान से सुमन जी महाराज लौट गए ठाकुर आगे बढ़े प्रयाग में महर्षि भरद्वाजी के आश्रम निवास करके वाल्मीकि जी महाराज के आश्रम में निवास करके चित्रकूट पढ़ते हैं इधर ठाकुर चित्रकूट में निवास कर रहे हैं इधर सुमंत के द्वारा ये चक्रवर्ती जी महाराज ने सुना कि राम चले गए नहीं लोके हा रघुनंदन प्राण के बीते जीत बहुत दिन बीते ऐसा कहते हुए चक्रवर्ती जी ने अपना प्राण परित्याग किया श्री भरत जी महाराज के पास वशिष्ठ जी महाराज के द्वारा भेजा हुआ दूर पहुंचता है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 और बात्सल्य आ जाए तो एक नई नवेली युवती और उसको एक वृद्ध पुरुष मां कहे और कुचित तो उसके मन में बात्सल्य जग जाए तो वो बात्सल्य से आप्लाय आप कर देगी उसको हां श्री किशोरी जी के हृदय में बात्सल्य है लक्ष्मण के प्रति लक्ष्मण जी से किशोरी जी बहुत छोटी अवस्था है लक्ष्मण जी से किशोरी जी अवस्था में बहुत छोटी लेकिन वात्सल्य है कहते हैं, जलको गए लखन है लड़का परिखों की अच्छा घर ही के बैठा है ये वापसल्य है महाराज आगे एक कथा आएगी मैं भी कह दूर तो महाराज जब मेघनाथ मर गया मेघनाथ के मरने के बाद मंदोदरी बड़ी कुद्ध हुई उसकी आंखें लाल लाल हो गई सीता ही मेरे पुत्र के व की कारण है आज मैं उसके जाक, जा, जा, जाकर के भस्म करूंगा वो पतिप्रता मंदोदरी आंखों को लाल लाल करके अशोक वाटिका की ओर चली श्री रामायणांतरी कथा है तुलसीदास जी की है नाल्मीकि जी की है यह क्षेत्रीय रामायण की दाक्षिणाथ क्षेत्रीय रामायण की कथा है संभवतः रंगनाथ रामायण की कथा है तो रामजी दा, तो राम जब मंदोदरी चली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 उसका वात्सल हिरोरे ने ले ली सी सीता उठ के खड़ी होंगी मंदोदरी सामने आई मंदोदरी को सामने देख करके श्री सी सीता उसके चरणों में गिर पड़ी माता मां मैं तेरे चरणों में वंदना करती रही हूं कौशल श्री मंदोदरी ने सुना मां शब्द सुना मां जी के मुख से उच्चरित मां शब्द सुना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 लेकिन मेरा बेटा अजरब मेरा बेटा माना कि आपकी बेटी को मेरे बेटे ने बताया तो तो आशय मेरे कहने का आशे मेरे कहने का वात्सल्य बड़ा प्रबल होता है अत्यंत प्रबल होता है बात वात्सल्य जब हिलोड़ी लेता है तो स्थिति विचित्र हो जाती मैया कौशल्या का वात्सल्य जब पड़ा मैया कौशल्या ने भर्त को उठाकर हृदय से लगा लिया पूज्य पिता श्री जी अंत्येष्ट करने के लिए श्री भरत जी महाराज तैयार हुए उसके पहले देखा कि श्री कौशल्या कहके ही सुमित्रा ये तीनों जो भी मलिन वस्त्र में लिपटी हुई थी मलिन वसन विवरण विकल्प कृषि शरीर दुख भार वो श्री कौशल्या कहके सुमित्रा कुछ साड़ी पहन करके चूनरी में लिपटी हुई अपने को सजाई हुई मांग में सिंदूर दिए हुए चलिए क्या मां भरत ने देखा आंखें फटी की फटी रही क्या है मैं क्या देख रहा हूं भरत को बताना नहीं पड़ा समझने में विलंब नहीं लगा कि पति के शव के साथ निपट करके सती होना चाहती हूं भरत जी कौशल्या के चरणों में गिर पड़े मां मैं बड़ा अभागा हूं मुझे और अभागावत बनाओ मां मैं पिता का हत्यारा हूं मेरी माताओं का हत्यारा मतरा हूँ मेरे कारण मेरे पिता की पिता की मृत्यु हुई मेरे कारण मेरी मां भी मर गई यह कलंक मुझे मत दो मां मेरे आपके चरणों में प्रार्थना करता रहा श्री कौशल्या कहती इस मुद्रा खड़ी भर जी चरणों में गिर पड़ी कौशल्या की प्रेम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 अगर मैं चक्रवर्ती जी की जगह होती तो मैं सत्य छोड़ देती राम को नहीं छोड़ती हमने सुना है या आपने कहा है श्री कौशल्या जी के शत्य है राम जी से कहा कि सुनो राम मेरे प्राण प्यारे सुनो राम मेरे प्राण प्यारे तुम मतलब जी धर्मशील भय उचार नृपति नारी मत सर्वस तुमको छोड़ करके आज राजा धर्मशील बनना चाहते आज स्त्री के अवश्य में हूं करीब उन्होंने सर्वस्व हार बाजी हार मां अगर तू होती चक्रवर्ती जिगेगा तो क्या होती कि मैं के अगर मैं होती तो सु की प्रतिपाद्य शक्ति को बेटा तेरे मुखड़े पर बार देखे बार करके इन्हें उछावर कर देता हूं वारं सत्य वचन सु की सम्मत बिछुरक चरण की हार अगर तुम्हारी चरणों का वियोग हो रहा है तो सृत प्रतिपाद्य सत्य का बलिदान करने के लिए आएगा राम जी धर्म जी ने कहा मां आपका तो ये आदर्श है आप राम के लिए सत्य को छोड़ सकती हैं जब सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं सत्य मूल सब सुखित सुहाए धर्म ने दूसर सत्य समाना सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। उसको जब छोड़ने के लिए तैयार है तो पति के शव के साथ लिपट करके जल जाना कौन बहुत बड़ा है? और इस धर्म को तो शास्त्र आपको आज्ञा नहीं दे रहा है जिसका वीर पति जिसका वीर पुत्र सामने उपस्थित हो उसको क्षति नहीं होना चाहिए और श्री रघुनंदन सरी महावीर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 तो इस अग्नि में नहीं चिता की अग्नि में नहीं पश्चाताप और तायश्चित की अग्नि में जल करके अपने को स्वाहा कर दो सारा कल्प समाप्त तो हो जाए और अघुनंदन जो लौट किया हुए और आपके गोद में माँ माँ कहती हुए बैठे आप उनको लाड़ो दुलारो, प्यार करो उसके बाद साय श्री दशरथ जी की दृष्टि आपके पर अच्छी होगी गहिपद भरत माँ तू सब राखी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 जो व्यक्ति पाता है उसके देवता भी वही पाते हैं मैं चूंकि फलाशायी हूं इसलिए फल ही पिंड जाना कवरा भरत महाराज पहुंचे ठाकुर के पास एक झाठी बड़ी लक्ष्य है कि ठाकुर ने जब देखा श्री भरत जी को भरत जी महाराज आ रहे हैं तो सब कुछ फेंक दिया महाराज और सब कुछ फेंक करके दौड़े भरत से आकुल व्याकुल होकर के मिलने के लिए उठे राम सुन प्रेम अधीरा कहूं पट कहूं मिशन निर्धन कीरा और बरबस बड़ी सुंदर झांकी है कि बरब हम कह ना पावे बात दूसरी है लेकिन तो झांकी बहुत सुंदर है बरबस लिए उठाए उरलाए कृपा निधान भरत राम की मिलन लखी विसरे सब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 मैं असफल होकर जा रहा हूं मैं कृत कर्थ कृत्य होकर नहीं जा रहा हूं मैं अकृत कृत्य हूं असफल ठाकुर ने कहा देखा कि मेरा प्यारा लड़ला दुढ़ारा अपने को कृतकृत्य कर्थ नहीं मान रहा है ठाकुर जी ने कहा भरत तेरे मैं तेरे साथ चलू मैं तेरे साथ चलू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 हुँ? और भरती महाराज ने उसको समझा भरत मुदित अवलंब थे रहे थे अस सुख जस सियराम रहे असिंहासन प्रभु पादुका बैठारे निरूपाद पूजित प्रभु पावरी पीतिन हृदय समाध मांग मांग आय सुकर राज काज बहुत इस प्रकार से चलने लगा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 इसको ले आओ इसको अवश्य लाओ इस भावना ये भावना उज्जेलित हुई थी किशोरी जी के मन में तब उन्होंने मृग्चर बनाने के लिए भेजा है अपने सुख के लिए ठाकुर को नहीं भेजा है सुख तो उनका ही होगा लेकिन अपने स्वार्थ के लिए नहीं भेजा भावना यह ये, ये मृग बहुत बढ़िया है मैया कौशल्या को भेंट कर देंगी ये अगर नहीं आया तो मृग्चर बहुत अच्छा है भैया भरत को इसको भेंट कर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 भगवान श्रीराम जानकी जी को खोजते हुए है चलते हैं एक व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा है मरत नमयर हुबीर की तापस वेश बनाए हाहन मेरे राम जी को देखा नहीं चाहन चलत प्राण पामर बिन सियसु प्रभुण सुनाई मेरे राम जी का दर्शन नहीं किया प्राण जाना चाहते हैं बार बार करमी जीश दूध राज पछताई तुलसी प्रभु कृपा लेते ही अवसर आई गई उसी समय ठाकुर जी पधार गये गिरराज जी ने समाचार बताया ठाकुर ठाकुर गीरराज की भक्ति पर लीज के कहते हैं पिताजी मेरी छठ कुन अब और आप जी और आप आपको पुत्र नहीं मेरे पिता नहीं आपको पुत्र नहीं मेरे पिता नहीं जोड़ा बड़ा अच्छा है मेरे जान कछू दिन जीजे लीजे आप सुवन सेवा सुखा और मोहित को सुख दी मुझे पिता का सुख दो और आप पुत्र का सुख दो आप कुछ दिन तक संसार में ही रहे जितायु ने कहा राम तुम्हारी कौन से पिता ने हमारे ऐसा भाग्य पाया है ये तो बताओ हुँ?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 चारों सुख का आस्वादन करते हुए मैं यहां से जा रहा हूं ऐसी मुक्ति न किसी की हुई और मैं जल्दी किसी की होने वाली है रघुनंदन ऐसी सौभाग्य को मैं छोड़ूंगा नहीं मैं तो जाऊं वीरराज जी महाराज चले गए कबंध को गति देते हुए भगवान शवरी के स्थान को ढूंढते हुए माता सौरी को सनात करते हैं सौरी की जन्म जन्म की प्रतीक्षा सफल हो गई महाराज ठाकुर सामने आए फल सुरस अति ये राम कहा आन प्रेम सहित प्रभु खाए बार बार मखान वाह धन्य है धन्य है मां धन्य है।, है ऐसा तो मैंने कभी खाया ही नहीं ऐसा प्रसाद तो कभी पाया ही नहीं मैंने मां ऐसा मैंने कभी नहीं पाया ऐसा भगवान सभी से कहे अरे महाराज यहां नहीं जब घर गए घर गए राजा बन गए ठाकुर सम्राट बन गए भूमि सप्त सागर मेखला एक भू पर रघुपति कौशला उस समय भी सवरी की हल्की स्मृति विस्मृति नहीं हुई पाई लक्ष्मण जी महाराज ने मां से कहा कौशल्या तो से भैया भैया को ठीक से खिलाती क्यों नहीं खिलाती क्यों प्रेम से कह दिन तू खिलाती तो राम जी वहां जाके कहते कि मैंने कभी जिंदगी में ऐसा नहीं खिलाया सत्ताईस वर्ष खिलाया लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं खिलाया ऐसा उसने खिलाया मां का प्रेम जरा सा वो हो उठा आज मां ने बड़े प्यार से रसोई बनाई ठाकुर सामने बैठे मां पंखा जल रही है ठाकुर भोजन कर रहे हैं उसको तो ज्यादा भोजन हो ही गया उठे के बेटा भोजन कैसा था के मां बहुत सुंदर स्वाद कैसा था के बहुत अच्छा के बेटा एक बात पूछू भगवान पान चरवण कर रहे हैं इलायची दे रही है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 मां सामने बैठ जाए महाराज पर से चाहे जो आनंद आए मां की दृष्टि से जो आनंद आता है वो किसी के स्नेह भरे निमंत्रण में भी वो है नहीं हां मां मां के, मा, मा के हाथ भोजन का स्वाद क्या कहेंगे लेकिन मां अगर तू लिए जाना चाहे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 ठाकुर आगे बढ़े श्री हनुमान जी महाराज प्रतीक्षा कर रहे गिर तरु नख आयुध सवीरा हर मारग चित्तविमतरा कब आयेंगे ठाकुर कब आएंगे स्वामी कब आएंगे हनुमान जी महाराज का पवित्र मिलन होगा हनुमान जी महाराज ने ठाकुर की शरणागति स्वीकार की वहां पर ठाकुर ने उपदेश किया ठाकुर ने दीक्षा की वहां पर हनुमान जी ठाकुर ने दीक्षा दी ठाकुर ने उपदेश दिया हाँ जी शिक्षा दीचल दी। शिक्षा दी शिक्षा दी और ठाकुर ने उपदेश दिया सो अंत्य जाके ये मत करे हनुमत मैं सेवक सचराचर रूप स्वाम भगवत इस प्रकार से हनुमत शरणागति के बाद सुग्रीव शरणागति होती है सुग्रीव जी महाराज शरण होते हैं सख्य भाव से मित्रता होती है सुग्रीव जी महाराज की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 विभीषण के सहाय से सी भगवती जी ने कृदीवी का दर्शन किया सब कुछ प्राप्त कर लिया यहां पर भगवती अविरल प्रथा की उपलब्धि उनको राम कथा सुनाई श्री सी सीता जी को राम कथा सुनाई श्री किशोर जी कहती हैं अगर हमको प्रसन्न करना है तो हमको राम कथा रामकथा राम कथा से किशोरी जी प्रसन्न हो जाएगा हनुमान जी ने राम कथा सुनाई और किशोरी जी ने निकुंज की कथा सुनाई किशोरी जी ने भी कथा सुनाई कथा का दिन में कुछ कथा और कुछ नहीं हो कथा का दिन में और कुछ भी नहीं हो आप बहुत प्रशंसा कर दो ये भी कथा का दिन में आप बहुत सम्मान कर दो अभिनंदन कर दो ये भी कथा का दुखदे नहीं आप लाख रुपया चढ़ा दो ये भी कथा का दुख देता कथा के बदले में कुछ नहीं दिया जा सकता हां आप अपनी एक कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हो आप अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हो लेकिन कथाकार की ऋण से आप उड़ हो जाओ कि सपने में भी कभी हो सकते कथा का बिल में कुछ हो नहीं सकता कथा का बिल में अगर कोई ये कहता है कि महाराज हमने पचास हजार रूपया चढ़ा दिया हम कथा से ओर हो गए पचास हजार नहीं तो जीवन चढ़ा दो तो कथा से नहीं हो सकता कथा ऐसी हुई हां किसी ने कह दिया है आपसे कि हम दस हजार रूपया लेके आपकी कथा तो आपकी तो आप कथा सुनाने लेंगे तब आप निश्चित हो गए जब आप निश्चित हो गए लेकिन वो जिसने बहुत बड़ी चीज को यही फेंक दिया अगर दिन में नहीं करता द्रव्य से तो कथाकार को जो उपलब्धि होती वह अवर्णन होता है उसका तो समझ नहीं होता है मैं जानता हूं उसको मैं मैंने कथा का दिन में जीवन में नहीं किया मैंने कथा का में जीवन में नहीं किया कभी मेरी कथा लोगों को रुणिया बनाई और हम जानते हैं कि मेरे ठाकुर ने रीच करके उसको अयोध्या में बसेरा है मनत्व का बंधन अगर ताटा नहीं है तो कम जरूर किया है ताटा है तो से अगर कह तो विवाह शासनों से झूठ हो है अगर ताजा नहीं है तो कम जरूर किया है मन को अगर बैरागी नहीं बनाया है तो राज से थोड़ा दूर जरूर किया है अगर भक्ति नहीं बनाया है तो भक्ति के रास्ते का ज्ञान जरूर कराया है लेकिन उसको परिणाम ये मैं अनुभव के बारे में सुना हुआ कोई कथा का कथा है तो का प्रदान कथा है मैंने जीवन में कोई साधना नहीं की मैंने कोई तपस्या नहीं की मैंने कोई योग नहीं किया मैंने कोई यज्ञ नहीं किया मैंने बहुत बड़ा जप नहीं किया लेकिन मैंने जिंदगी में राम कथा कही और झूठ की कही मैंने नौ वर्ष के सारे नौ वर्ष की लेकर के तो बुद्धा हो गया रामकथा करके कहती जिंदगी में रामकथा कही और झूठ की कही और यहां मेरे सोचों श्रोता बैठे हुए जो तो चालीस चालीस वर्ष से मुझे जानते हैं कि मेरे झूठ की कथा कही और कभी उनसे कहानी मेरी भी कुछ जरूरत है कोशिश होती है कि मैं यह भी न करूं तो मुझे रूटी की जरूरत है उसका पहला मेरे छात्र ने दिया मैं इसीलिए बचपन पर ही कर रहा हूं मैं अपनी कथा सुना रहा हूं मैं यहां पर यहां पर पच्चीसों कथाकार बैठे मैं तो उनको कर रहा हूं तो कि मैंने कथा बदले में कुछ नहीं चाहा है सिवा राम प्रेम से मुझे ठाकुर ने अपने तो चरण के समिधि प्रदान किया मुझे ठाकुर भी है आपके प्रत्यक्ष ठाकुर के दर्शन हुए इतनी बड़ी जीव मेरी पहली की नहीं है लेकिन अगर धाम ठाकुर का स्वरूप है रामस्म रूप नीराधाम परा परम ऐसा चतुस्थ नित्यम सच्चिदानंद निग्रह अगर ये सच है जिस बात में तबित्रे विषय नहीं है तो मुझे ठाकुर के दर्शन हुए मुझे अयोज्ञ व्यास मिला और अखंड होने रहा उससे बढ़ के उप्यालय मेरे ऐसा गृह लंबा गृह गृहस्थी में जकड़ा हुआ ये भी आप लोग जानते हैं और इस गृहस्थी के पास से निकल जाए और उस गृहस्थ को गृहस्थ स्वप्न में भी कभी नहीं लगा इससे बढ़कर राम कथा चित्रता हो मुझे राम कथा चिंता है तथा राजको मैं तुमको उपदेश कर रहा हूं व्यापी से शिक्षा दे अगर बदले में कुछ नहीं चाहोगे तो रामपुर मिलेगा ये ये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 जब संसाधिकों ने नारद को देखा नहीं तो प्रसन्न हो गए संकालिकों ने जब महत्व मैंने सुनाया था प्रसन्न हो गए और अपने आप में भी कथा मैं सुनाऊंगा तुमको नारद में तुमको कथा सुनाऊंगा तो, तो बहुत दिन से ऋण सर पर चढ़ा हुआ मैंने बहुत दिन से चढ़ा हुआ है आज उस ऋण ऋण को हल्का करना चाहता हूं तुमने उनको रात कथा सुनाई है मालूसी रामाई खामित्री तुमने मुझको कथा सुनाई है नारद जी ने कथा सुनाई है जी को तुमने मुझको कथा सुनाई है कथा के बदले में कुछ दिया नहीं आ सकता था इसलिए आज मैं कृष्ण कथा सुना करती ऋण को हत्या करना कथा से बने कथा है कुछ राम जी श्री भगवती जनचंदी ने कथा सुनाई कथा के बदले क्या सुनाए पाक सतृष्ठ कथा सुनाई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 और सबका उद्वार करके पुष्पक विमान पर बैठ करके जयघोष के साथ पुष्पक विमान उड़ा है राम जी जल्द विमान कोलाहल हुई जय रघुबीर कहे सब कोई घोष के साथ विमान उड़ा और वह विमान जगह जगह होते हुए जगह जगह होते हुए किसकिधा उतरा किसकिधा किसकिधा उतरा तारा रूबा आज समस्त बानवियां श्री सुग्री अंगत से कहती हमको भी नहीं चलते हमको भी नहीं चलता है सुग्री अंगत ने कहा हमारे बस की बात नहीं है एक तो जाके श्री किशोरी जी से निवेदन करूंगा बयोधी बासुदी मैथि के चरणों में श्री रूमा तारा आती है कहती है देवी आपके स्वामी को जिताजूट मंडित मुखमंडल को हमने देखा है देख रही आपको इस दुर्बल शरीर में इस वनवासी परिधान में हमने देखा है देख रही है। स्वामीनी मेरे ऊपर कृपा कर दो जब समस्त तीर्थों के जल से आपका जुगल स्नान करें श्री सीताराम स्नान करें और स्नान करती हुई वो जो मधुर मनोहर मंगलमय जोड़ी होगी उस जोड़ी को देख करके मैं अपनी आंखों को कृतिकृत कर सकूं ऐसा अवसर प्रदान कर माता ऐसा अवसर प्रदान कर दू स्वामी जी आपके स्वामी के मुखमंडल पर सम्रांतर के उठे हुए रक्त के चीटे हम देख रहे हैं अभी भी है?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 गोमूत्र यावत ऐसा सुना महाराज जी ठाकुर मचल पड़े अयोध्या नहीं नंदीग्राम के तपस्वी का दर्शन करने के लिए ठाकुर नंदित ग्राम जाता नंदी ग्राम जाते हैं भरत जी महाराज सर पर पादुका लेकर के आम विभोर होकर के श्रीवद आते हैं पादुके अन्य से आगे आते हैं महाराज अयोध्या में आनंद का साम्राज्य छा गया ठाकुर राज्य सिंहासनाभिषिक्त हुए भू विसप्त तो सागर मेखला एक भू परमपति कौशला बहुत दिन बीत गए आनंद के एक दिन दुर्दिन आ गया ठाकुर को यह निर्णय करना पड़ा कि जनक निंदी का परित्याग करना हो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 कभी उनको कठवचन मत कहना, उनकी संभाल करना और मेरा एक संदेश देना ये रघुवंदन तुम प्रजापालक हो तुम महान राजा हो तुम्हारे ऐसे रा, ऐसा राजा आज तक कभी पाया नहीं उनसे कह देना समस्त प्रजाओं की तरह हम भी तुम्हारी एक प्रजा है ये समझ के हमारी याद करते हो, कह देना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 महर्षि बाल्मीक ने महर्षि बाल्मीक ने पुत्री के, के, के तरह पालन किया लोग उसका प्रादुर्भाव हुआ लोग उस जी महाराज आए उस रात में शत्रु भी थी शत्रु महाराज थे उस रात में वाल्मीकि जी के आश्रम में लवणास विनाश करने जा रहे थे शत्रु जी ने पूछा कि महाराज आज गृहस्थों किसी भक्तन कैसे आपके घर में मच रही है आपके यहां शोर कैसे कि मेरी एक पुत्री है शत्रु तो आज उसके दो पुत्र पैदा हुए हैं पुत्री अपने पति हाँ के यहां रही गई कि मेरे पुत्री के पति ने उसका परित्याग कर दिया है रामविंद इसलिए सारी जिम्मेदारी बुजबनवासी महात्मा की आ गई है लोक उसमें वर्धमान होने लगे महर्षि ने लोग उसमें प्रेरणा भरी चेतना भरी शक्ति कई रायों में कई ग्रंथों में कई तरह की कथाएं हैं सब आप हैं अगर कोई कहता है लोग उसका युद्ध हुआ तो वो भी आप्त है उसको भी अप्रमाणित पता है लोग उसका युद्ध हुआ राम जी श्री राम लक्ष्मण भरत सब के सबको बेहोश किया हनुमान जी को भी बेहोश किया लेकिन हनुमान जी बेहोश हुए नहीं हनुमान जी ने आज अपने वरदान को प्रयोग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 तुम्हारे बड़े भाई हैं किशों में प्रणाम कर हनुमान जी ने सारे बंधन को तोड़ दिया कहे मां में बंधन में कहां बनाता हूं मुझे तो मेरे भैया ने बेहोश भी, भी नहीं किया मां तो में तो बंधन में बंध के इसलिए आया हूं कि मुझे मालूम था कि तेरे दर्शन हो जाए मैया इस बंधन के ऊपर तो सौ सौ गुप्तियों को न्यौछावर किया जा सवार महर्ष बाल्मीकि के अनुसार इसी नैमिषारण्य की पवित्र धरती में भगवान का अंतिम समय यज्ञ हुआ महर्षि बाल्मीकि निमंत्रित होकर के आए भगवान श्रीराम ने महर्षि बाल्मीकि से कहा जब सब जुटे हुए हैं एक बार सीता अपनी पवित्रता प्रमाणित कर दी लोगों के सामने श्री सीता जी आई इसी नैमिषारण्य की पवित्र धरती में सीता ने कहा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 साक्षात ठाकुर के अंशार परशुराम जी महाराज चौबीस अवतारों में एक अवतार है दस